महाभारत कर्ण पर्व एक सप्तिस तमोध्याय अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन और युधिष्ठिर का प्रसन्नता पूर्वक मिलन एवं अर्जुन द्वारा कर्णवध की प्रतिज्ञा युधिष्ठिर का आशीर्वाद संजय उवाच धर्मराजस्य से तछ्रुआ प्रीति वजस्तः पार्थम प्रोवाच धर्मात्मा गोविंदो यदुनंदन संजय कहते हैं महाराज धर्मराज के मुख से यह प्रेमपूर्ण वचन सुनकर यदुकुल को आनंदित करने वाले धर्मात्मा गोविंद अर्जुन से कुछ कहने लगे इत कृष्ण वचना प्रत्युच्चार्य युधिष्ठिर बभुव विमना पार्थ किंचित कृपातक अर्जुन श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर के प्रति जो तिरस्कार पूर्ण वचन बोले थे इसके कारण वे मन ही मन ऐसे उदास हो गए थे मानो कोई पाप कर बैठे हों ततो ब्रविद वासुदेव प्रसन्न पांडव कथम ना भवेदेत यदिधर्मज तीक्षणधारेण हनिया धर्मेण व्यवस्थित ुक्जान कस्मश उनकी यह अवस्था देख भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से उन पांडुकुमार से बोले पार्थ तुम तो राजा के प्रति केवल तू कह देने मात्र से ही इस प्रकार शोक में डूब गए हो फिर यदि धर्म में स्थित रहने वाले धर्मकार युधिष्ठिर को तीखी धार वाले तलवार से मार डालते तब तुम्हारी दशा कैसी हो जाती हवा तो नृप्रम पार्थ अमु एवं भी दुर्भिद धर्म भो मंद प्रव्यय विशेषतः कु तुम राजा का वध करने के पश्चात क्या करते इस तरह धर्म का स्वरूप सभी के लिए दुर्विज्ञ है विशेषतः उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि मंद है उसके को समझना अत्यंत कठिन है। सब नरकम अतः तुम धर्म भीरु होने के कारण अपने जेष्ठ भाई के वध से निश्चय ही चोर नरक घोर नरक महान अंधकार दुख में डूब जाते स तुम धर्म मृता श्रेष्ठम राजानम धर्म संगतम प्रसाद श्रेष्ठम ऐतद्र मम इसलिए इस विषय में मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करो प्रसाद भक्तियाजान प्रीते चुतिष्टियी प्रति प्रयावस्तौतपुत्र रुधि को भक्तिभाव से प्रसन्न कर लो जब ये प्रसन्न हो जाए तब हम लोग तुरंत ही युद्ध के लिए सूतपुत्र के रथ पर चढ़ाई करेंगे अत् कर्णम तमद विपुलाधस्वधर्मपुत्र आज तुम तीखे बाणों से समरभूम में कर्ण का वध करके धर्मपुत्र के हृदय में अत्यंत हर्तोल्लास बरतो एक त्र महाबाहो प्राप्त कालमत एवं कृतेम तव कार्य भविष्य महाबाहो मुझे तो इस समय यहाँ यही कहना कर, करना, करना उचित जान पड़ता है ऐसा कर लेने पर तुम्हारा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा तथर्जुनो महाराज लज्जया बही समराज से चरण प्रपद्य शेषा उवाच पुनः पुनः योक धर्म, धर्म कामयी धीरण महाराज तब अर्जुन लज्जित हो धर्मराज के चरणों में गिरकर मस्तक नमाकर उन भरतश्रेष्ठ नरेश से बारंबार बोले राजन प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए मैंने धर्म पालन की इच्छा से भयभीत होकर जो अनुचित वचन कहा है उसके लिए क्षमा कीजिए धृष्ट तो पति पदभ्याम धर्मराजोधिष्ठिर धनंजयम अमित्रघ्नम धुदंत भरत उत्थाय उद्धार भ्रतरम राजन सामशिष सस्ने हम प्रोद महीपति भरत श्रेष्ठ धर्मराज ने शत्रुसूदन भाई धनंजय को अपने चरणों पर गिरकर रोते देख बड़े स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया फिर वे भोपाल धर्मराज भी फूट फूट कर रोने लगे रुदृत्सुचरम कालम भ्रातर सुमहाद्वितीय महाराजा प्रीतिमंत भूवतु महाराज वे दोनों महातेजस्वी भाई दीर्घकाल तक रोते रह रहे इससे उनके मन की मैल धुल गई और वे दोनों भाई परत पर प्रेम से भर गए पुनः पुनः ष्येमणाम अत्यंत प्रसन्न हो बारंबार मुस्कुराते हुए पांडुकुमार धर्मराज ने महाधनुर्धर धनंजय को बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और उनसे इस प्रकार कहा महाबाहो सर्वसैन्य पश्य थ कवचम त ध्वजनु शिर्याचराह सरयिका श्वास यतम संयुगे महाधनुर्व महाबाहो मैं युद्ध में यत्नपूर्वक लगा हुआ था किंतु कर्ण ने सारी सेना के देखते देखते अपने बाणों द्वारा मेरे कवच ध्वज धनुष शक्ति घोड़े और बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं सो ज्ञात रणे तरह कर्म दृष्टि चपागुन न चा मे जीवित प्रियम फाल्गुन रणभूमि में उसके इस कर्म को देख और समझकर मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं लग रह गया है न नितमवी सही जुगे प्राणा पर जीवितार्थो ही को यदि आज स्थल में तुम वीर कर्ण का वध नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा फिर मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है प्रत्युवाच विजय भरतभ सत्यन ते सपे राजदेन तथा चीमेन चरश्रेष्ठयम च मही पते यथादनिष्यामे हापिवा मही तले पति सत्यनायुमा लें नरश्रेष्ठ उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने उत्तर दिया राजन नरश्रेष्ठ महीपाल में आपसे सत्य की आपके कृपापूर्ण प्रसाद की भीमसेन की तथा नकुल और सहदेव के शपथ खाकर सत्य के द्वारा अपने धनुष को छू कर कहता हूँ कि आज समर में या तो कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाऊंगा एवं राज्य कर्णम रणे कृष्ण सूदय से न संशय तव बुद्ध्या भद्रम ते वधस्त दुरात्मन राजा युधिष्ठ से ऐसा कहकर अर्जुन भगवान से कृष्ण से बोले श्री कृष्ण आज रणभूमि में मैं कर्ण का वध करूंगा इसमें संशय नहीं है आपका कल्याण हो आपकी बुद्धि से ही उस दुरात्मा का वध होगा एवं मुक्त के सबुराज सतो श्री भरतम कर्णम महाबलम एव स चाप ही मैं कामो नित्यमेव महारथ कथ कर्णम्यादीतिष्ठ उनके ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा भरत श्रेष्ठ तुम महाबली कर्ण का वध करने में समर्थ हो सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महारथी वीर मेरे मन में भी सदा यही इच्छा बनी रहती है कि तुम रणभूमि कर्ण को किसी तरह मार डालो भूयच्चोवाच मति महन माधव धर्मनंदनम युधिवी तुम अर् अनु कर्ण से दुरात्म फिर बुद्धिमान भगवान माधव ने धर्मनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा महाराज आप अर्जुन को सांत्वना और दुरात्मा कर्ण के वध के लिए आज्ञा प्रदान करें श्रुआ वा कर्ण सर्पीडित प्रवृति ध्याता न पांडुनंदन राजन आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं यह सुनकर मैं और ये अर्जुन दोनों आपका समाचार जानने के लिए यहाँ आए थे दृष्ट्यासी राजन हतो दृष्टि परेशान्व विभक्त जय मासाधिचान निष्पाप नरेश सौभाग्य की बात है कि कर्ण के द्वारा न तो आप मारे गए और न पकड़े ही गए अब आप अर्जुन को सांत्वना दें और उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद प्रदान करें युधिषि ये जे ही पार्थ विभक्तो पांडव वक्त्यम उक्तस्मी हितम तया क्षा तम चन्मया युधिष्ठिर बोले कुंती नंदन विभत्तो आओ आओ पांडुकुमार मेरे हृदय से लग जाओ तुमने तो मेरे प्रति कहने योग्य और हित की ही बात कही है तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दी है अहम तामुजाना मे ज ही कर्णम धनंजय मनुम चमा कृथा पार्थ जन्मयोक्तो सिदारुणम धनंजय मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि कर्ण का वध करो पार्थ मैंने जो तुमसे कठोर वचन कहा है उसके लिए खेद न करना संजय तथो धनंजयो राज सिरसा प्रणतस्तरा पाद जग्राह पाण्याम धात जयट चमारी संजय कहते हैं माननी नरेश तब धनंजय ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और दोनों हाथों से बड़े भाई के पैर पकड़ लिए तमुत्थाप्य ततो राजा परिस्वज्य च पीड़ित मूर्न्योपाघ्रय च पुनर्वाच तत्पश्चात राजा ने मणिमन पीड़ा का अनुभव करने वाले अर्जुन को उठाकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूं पुनः उनसे इस प्रकार कहा धनंजय महात्म्यम विजय तय भूज प्राप्त महाबाबू धनंजय तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है अतः तुम्हारी महिमा बड़े और तुम्हें पुनः विजय राधेयम बलगर्भितम अर्जुन बोले महाराज आज मैं अपने बल का घमंड रखने वाले उस पापाचारी राधा पुत्र कर्ण को रणभूमि में पाकर उसके स्वरूप संबंधियों संबंधियों सहित सहित सगे मृत्यु के समीप न तो, तो तस्याद्य कर्मण राजन जिसने धनुष को दृढ़ता पूर्वक छींच कर अपने बाणों द्वारा आपको पीड़ित किया है वह कर्ण आज अपने उस पाप कर्म का अत्यंत भयंकर फल पाएगा अद्यम अनुपश्याण सत्यम ब्रवी भोपाल आज मैं कर्ण को मार करके आपका दर्शन करूँगा और युद्ध स्थल आपका अभिनंदन करने के लिए आऊँगा यह मैं आपसे सद्य कहता हूँ नहत्वाभ निवर्तिष्य कर्ण मध्यहर सत्य स्मृस जगति पते पृथ्वी पते आज मैं कर्ण को मारे बिना सम्रांगण से नहीं लौटूंगा इस सत्य के द्वारा मैं आपके दोनों चरण छूता हूँ संजय उवाच ये ब्रुवाणम सुमना कि बृत्तर यशो क्षय जीवित मितम तये जय तदा हरीक्षय तथा संधय कहते राजन ऐसी बातें कहने वाले किरी अर्जुन से युदेठ ने प्रसन्न चित्त होकर यह महत्वपूर्ण बात कही वीर तुम्हें अक्षय यश पूर्ण आयु मनोवांचित कामना विजय तथा शत्रुना पराक्रम ये सदा प्राप्त होते रहे। प्रया वृद्धम च यथा दिशंत दैवताहक्षा तथा प्रया शीघ्रम जहि मिवात्म पुरंदरोमृद्ध जाओ देवता तुम्हें अभ्युदय प्रदान करें मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहता हूँ जैसा ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो आगे बढ़ो और युद्ध में शीघ्र ही कर्ण को मार डालो ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ने अपने ही ऐश्वर्य के वृद्धि के लिए वृद्धासुर का नाश किया था थी महाभारत कर्णपर्व रही अर्जुन प्रतिज्ञायां एक सप्तः तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन का प्रतिज्ञा विषयक एक सौ इकहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ